सहना वो भुनक्तु भुन सह वीर कई तेजस्वी नधीतमस्तु मिषा वै ओ शाति शाति शांति शंकरचार्य केशवमं बातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवुन पुना ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिनेम ववद्तहाय दक्षिणामूर्त ये नम ओम शांति शांति शांति <ख़ोग> कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथमवल्ली के 19 मंत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अच्छा अठारह मंत्र तक हुआ उन्नीसवे मंत्र की चर्चा होनी है अच्छा अठारह का भी भाष्य है तो अठारहवे मंत्र तक की चर्चा मूल में हो चुकी है अठारहवे मंत्र का भाष्य अवशिष्ट है यमराज जी कर्म का जो प्रकरण है उस कर्म के प्रकरण में कर्म प्रतिपा प्रकरण प्रतिपाद्य जो प्रकृत अनुष्ठेय अर्थ है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं अनुष्ठेय अर्थ की अनुष्ठेय अर्थ में अधिकारी की प्रवृत्ति उपयोगी हलका वर्णन अनुष्ठे अर्थ का करते हुए भूतार्थवाद है एक प्रकार से वर्णन अर्थवाद है तो अठारहवे मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि जो नाचिकेत तो अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन अध्ययन से प्राप्त नाचिकेत अग्नि के स्वरूप का विज्ञान तथा नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करने वाला है उसे कहा गया त्रिनाचिकेत और त्रयम एत विधि से बताया गया कि जो आ, वेदी निर्माण के विषय में तीन विशेष कृत्य हैं उनको भी ठीक ठीक जान लिया है जिसने ईटें किस प्रकार की होगी कितनी संख्या होगी और उनसे वेदी का निर्माण कैसा होगा ये ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया और यह एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते इस प्रकार का जो आ, कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान करने वाला एवं विद्वान शब्द से उपासक को लेना है और नाचिकेतम चिनुते से हुआ कि नाचिकेत अग्नि से उपलक्षित शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करता है का मतलब कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई है जो उसका फल है स मृत्युपासन पुरतः प्रणोद्य शोका मोदते स्वर्गलोक अठारहवें मंत्र के उत्तरार्ध में फल वर्णन है पूर्वार्ध में कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान रूप साधन है और उस साधन का फल बताया गया कि समुच्चय अनुष्ठायी स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूप जो मृत्यु पास है उस मृत्यु पास का अतिक्रमण करके मृत्यु मृत्युपाषण पूर्णतः प्रणोद्यने उस, उसे त्याग देता है उसके छूट जाते हैं मैं और शोकातिग हो जाता है का मतलब मानस दुख से रहित हो जाता है इष्ट वस्तु के वियोग जनित जो मानस दुख है वो है शोक और वह शोक उसे नहीं होता और शरीर छूटने पर स्वर्गलो के मोदते स्वर्गलोक है विराड भाव, भाव और उसमें विराड़ भा विराड़ के सायुज्य को प्राप्त करके यानी विराड़ भाव को प्राप्त करके वैराजपद को प्राप्त करके वहा मोदी सुखानुभ सुखानुभव करता है विराड़ को उपलब्ध जो सुख है उस सुख की अनुभूति करता है ये कहा गया अब अठारहवे मंत्र का भाष्य है इसे देखिए त्रिनाचिकेत तो इसकी व्याख्या पूर्व मंत्र में हो चुकी है इसलिए भाष्कार भगवान ने नहीं की त्रिनाचिकेत तो पद की व्याख्या त्रयम एक विदित्वा इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि त्रयम यानी यथोक्तम त्रयम लेना यथोक तय कौन है तो या इष्ट का यावती व यथावा या इति तथ तो इष्टका का प्रकार ईटों का प्रकार ईटों की संख्या तथा ईटों से वेदी निर्माण का जो प्रकार है वो प्रकार ये इन तीनों को विदिता अच्छी तरह से शास्त्रानुसार जान करके और एवं विद्वान इसमें विदिताकार कर दिया अवगम्य तो सर्वनाम एवं विद्वान की व्याख्या कर रहे अब तो एवं याने जो पहले पूर्व मंत्र में विराट की अहंग्रह उपासना बताई थी निचायतम यम निचा इमाम शांति मत्यंत ये यहां पर निचाय शब्द का अर्थ कर दिया था ना कि आत्मभावे न ध्या आत्म भाव से चिंतन करके दृष्टवा च आत्म भावे न तो एवं शब्द उसी का परामर्शक है जो पूर्व में विराट की उपासना का प्रकार बताया गया उस प्रकार का परामर्शक है उक्त उत्तर विद्वान थे ना। ना करता हुआ, यानी निर्वर्त का अनुतिषति अनुष्ठान करता है किसका तो नाचिकेतम अग्निम क्रतुम, नाचिकेत अग्नि से उपलक्षितो क्रतु शब्दित जो यज्ञ है वो करता है का मतलब कर्म करता है उपासना के साथ कर्म का अनुष्ठान करता है ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठाई है जो तो यदो नित्य यदोर नित्य संबंध के अनुसार यथ शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसी का परामर्शक है फिर ये शब्द तो यत शब्द से समुच्चय अनुष्ठाई को लिया गया इसलिए स का भी अर्थ निकलेगा समुच्चय अनुष्ठाई वो क्या करता है तो मृत्युपाशान मृत्युपाश का अर्थ करते हैं अधर्म आज्ञान रागद्वेश लक्षणान अधर्म है अज्ञान है रागद्वेश यह है मृत्यु के पास ये जिसमें है अधर्म और स्वरूप विषयक अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान अधर्म से लिया गया जन्म मृत्यु का हेतु कर्म और अज्ञान से लिया गया अविद्या और राग रागद्वेश हो गए वासनाएं ये जिसमें है काम कर्म यह है मृत्यु का पास तो उसे मृत्यु फिर ग्रसी लेती है और ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई इन मृत्युपासों का पहले ही क्या कर लेता है निराकरण कर लेता है तो ये कहते हैं पूर्वतः प्रणोद्य इसमें पूर्वतः का अर्थ करते हैं अग्रत यानी पूर्वम एव किससे पहले तो शरीर पातात इत्यर्थ शरीर के रहते रहते अंतकरण की जो स्थिति होती है वही शरीर छूटने के बाद बनती है स्थिति शरीर छोड़ने वाले जीवात्मा की तो शरीर छूटते समय यदि इन मृत्यु पासों से रहित नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद मृत्यु पास से रहित होगा ऐसा नहीं इसलिए कहते हैं कि शरीर पाता पूर्वम एव प्रणोद्य का करते हैं अपहाय इनका निराकरण करके शोका तिगो तो ये नहीं रहे रागद्वेश तो फिर मानस दुख नहीं होता सगुन ब्रह्म विद्या का फल भी जीवन मुक्ति होता है और ये विराड़ की अहंग्रह उपासना करने वाला उपासना का जब उसके परिपाक होता है तो शरीर के रहते रहते ही उसकी अहंता का आलम मन अनायास बन जाता है वो विराड़ उपास्य का स्वरूप तो उसमें सांसारिक वस्तु विषयक रागद्वेश नहीं है तो इसके चित्त में भी उसका चित्त भी विराड़ के चित्त के तरह ही हो जाता है तो सांसारिक राग-द्वेषों से रहित होगा तम यथा यथा उपास वो भवती है ना। उस परमात्मा का जैसा चिंतन करते वैसा ही हो जाता विराड विराड़ विराड़गद्वेषादि से रहित है तो ये उपासक भी सांसारिक रागद्वेश रही हो जाता है मृत्युपास से रहित उपास से, से है तो ये भी मृत्युपास से रहित हो जाता है तो अज्ञान ये जो वेष्टि उपाधि में अहम अभिमान रूप अध्यास है ये अध्यास भी और अधिदेव स्वरूप विषयक जो अज्ञान था वह अज्ञान भी उपासना के प्रकरण में उपास्य स्वरूप विषय को अज्ञान तथा वेष्टि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान यही अज्ञान है और इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है उसे अपना जो वेष्टि कार्यक्रम संघात है उसमें सत्य आत्मबुद्धि नहीं रहती अभी तो समि जो वीराण है वो मैं हूं <coughs> और अधर्म भी बृहदारण्य उपनिषद में जो प्राण उपासनाई है ना उसमें कहा कि वो पापों का वो प्राण ने पापों का पाप रूपी असुरों का निराकरण इनके पास से हटा करके देशांत में ले जाकर के रख दिए। का मतलब उनका जो वेष्टि भाव था उस वेष्टि को भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो जो था विराट अमृत है ना और वो जो अमृत भाव की विराट का सायुज्य प्राप्ति रूप अमृत भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो जो है वो है अधर्म अज्ञान राग-द्वेषादि ये चित्त में शरीर के रहते रहते रहेंगे और शरीर छूटने पर विराड की सायुज्यता प्राप्त होगी ये कल्पना नहीं की जा सकती विराड़ का साहिज्य मिलेगा यह नहीं हो सकता तो शरीर के रहते रहते अधिदैव भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक अधर्म अज्ञान अधिदैव स्वरूप विषयक अज्ञान तथा वेष्टि उपाधि में आत्मभाव रूप कार्य अविद्या और रागद्वेश मृत्यु है और इन मृत्यु का पहले ही यानी शरीर के रहते रहते ही परित्याग हो जाता है और मानस दुख से रहित हो जाता है ये शोकातिग का अर्थ कर दिया तो मानसैर दुखेर वर्जित शोकातिगह और मोदते स्वर्गलोके तो स्वर्गलोक क्या है तो कहते हैं वैराजे स्वर्गलोके का अर्थ कर दिया वैराजे यानी वैराजे पदे वैराज पद में यानी वैराज पदे वैराज विराड़ का स्वरूप उसका साहिज्य प्राप्त कर लेता ये लिखते हैं कि विराड़ स्वरूप प्रतिपत्या विराड़ विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्ति है विराड का साथुज्य। साथुज्य होने से वहां पर वो सुखी रहता है जो विरा को उपलब्ध सुख है उस सुख की अनुभूति करता है अब इसका उपसंगार है इस प्रकरण का 19वें मंत्र में इसका उच्चारण कर लें ये शते अग्निर्नचिकेत स्वर्गो यमृणी था दरण ये तमग्नि तवै प्रवक्ष जनास चिकेतो वृणीस्व तो हे न चिकेत हे नचिकेत ऐसे दो बार संबोधन है एक पूर्वार्ध में है एक उत्तरार्ध में है तो हे न चिकेत द्वितीयन वर्ेण यम था ये स ये स्वर्ग्य अग्नि ते मया उत्त ऐसे ऊपर से उक्त जोड़ देना मया मै इन दो पदों का अध्ययन करना पूर्वार्ध कान्वय इस प्रकार होगा कि हे नचिकेता द्वितीयन वर्ेण यम अवृणी था स ये स स्वर्गो अग्नि ते मया उत एक वाक्य बनेगा इसका अर्थ होगा हिंदी में कि हे न दू दूसरे वर के रूप में तुमने जिस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि की प्रार्थना की थी वह स्वर्गीय अग्नि यानी स्वर्ग के साधनभूत अग्नि का मैंने तुम्हें उपदेश कर दिया अब और तुम तुम्हें उपदेश जिस द्वितीय अग्नि के स्वरूप के ज्ञापक स्वर्ग के साधनभूत विज्ञान के ज्ञापक वचनों से मैंने उपदेश किया उन वचनों का तुमने ठीक ठीक ग्रहण किया ये, ये ज्ञात हुआ वैसा का वैसा ही तुमने कथन भी किया मेरे सामने उससे मैंने संतुष्ट होकर के तुम्हें एक चौथावर भी दिया था कि यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि आज से तुम्हारे ही नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा करके जो एक वर दिया था उसको भी याद करा रहे हैं कि एतम तम अग्निम तवैव प्रवक्षती जनास में स्वा जन शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय करके के शब्द बना है तो जनास यानी जनता लोक ये अग्निम ये जो स्वर्ग का साधनभूत अग्नि है इसे है तुम्हारे ही नाम से कहेंगे तुम्हारे नाम से ही ये जाना जाएगा अब जो प्रारंभ में तीन वर तुम्हें मैंने दिए थे उसमें से दो वर तो तुमने मांग लिए हैं तो प्रारंभ में दिए गए तीन वरों में से एक वर बचा हुआ है उसको भी अब मांग लो तो तृतीयम वरम न चिके तो हे नचिकेता जो अवशिष्ट है तीसरा वर वह जब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं कि तुम तीन रात्रि तक मेरे यहाँ बिना खाए पिए निवास किए हो इसके लिए तीन वर मांगो ये जो मेरा वचन है इस वचन से दिए हुए वचन से मुक्ति मुझे तब मिलेगी तीनों वर तुम मांगोगे उसके बिना मैं तुम्हारा ऋण ही रहूंगा मैं तीसरा वर जब तक तुम नहीं मांगते हो तब तक इस दृष्टि से कहा कि मुझे ऋण मुक्त करने के लिए तुम तीसरा वर मांगो भाष्य है भाष्य को देखिए ये सते सै तोभ्यम अग्निवरो स्वर्ग्यो तो हे नचिकेत यानी तुभ्यम ये अग्नि यानी इस अग्नि को और अग्नि का विशेषण है स्वर्ग यानी स्वर्ग का साधनभूत जो ये अग्नि है वो मैंने कह दिया तो कहा बिना पूछे ही कह दिया स्वर्ग का साधन साधनभूत अग्नि ऐसा नहीं यम अग्निम वरम अवृीता प्रार्थितवान असी द्वितीयन न तो जिस अग्नि विषयक वर तुमने मांगा था द्वितीय वर के रूप में तो द्वितीय वर के द्वारा वर का विषय भूत जो अग्नि था उस अग्नि को मैंने तुम्हें बता दिया वो दत्त उपसारे हुआ कर्म कांड का उपसंहार अब जो ज्ञान के प्रारंभ के लिए मूल में कहते हैं तृतीय एक प्रकार से प्रस्तावना है मूल में तृतीय वरम नचिकेतो तो वृणी इत्यादि उससे पहले एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यंति जनास ये एक वाक्य अवशिष्ट हैं भाष्य में व्याख्यान के लिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं किंच एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्ष्यति जनास जनास यानी जना स्वार्थ में उप्रत्यय है इति तुम्हारे नाम से ही लोक इस अग्नि को कहेंगे इस अग्नि की प्रसिद्धि स्वर्ग के साधन की प्रसिद्धि होगी नचिकेता के नाम से ये भी बता दिया इति दत्तों मया चतुर्थ तुष्टेन ये चौथा वर था पूरे दिए गए तीन वरों की अपेक्षा से चतुर्थ अब तृतीय वरम न चिकेतो तस्मिन ही अदत्ते ऋणवान अहम इति अभिप्राय तो, तो तीसरा वर जब तक नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारे ऋण से युक्त ही रहूंगा इसलिए तुम मुझे ऋण मुक्त करने के लिए तीसरा वर मांगो ये नचिकेता को यमराज जी ने कहा एक प्रकार से कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 19वें मंत्र तक ये कर्म कांड का प्रकरण है वो संपन्न हुआ अब व्रत कथन पूर्वक ज्ञानकांड का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान 20वें मंत्र से ज्ञान कांड प्रारंभ हो रहा है तो पूर्वोत्तर ग्रंथ का आपस में संबंध आदि बताने के लिए ये का है, है। ही इसका लिखते हैं टीका कार पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्गलोकावसान यद वरद्वूचित संसार रूप तदेव कर्म कांड प्रति आत्मनि आरोपित इति तन निवर्तक आत्मज्ञान अद्याप अपवाद भाव एतावधि इति <coughs> पूर्वोत्तर ग्रंथ हैं कर्मकांड ज्ञानकांड तो कर्मकांड के साथ ज्ञानकांड का संबंध भाष्कर भगवान बताते हैं संबंधम आह यहां पर आह ये जो क्रियापद है इसका कर्ता है भगवान भाष्यकार भाष्यकार भगवान कर्म के साथ ज्ञान का संबंध बताते हैं तो क्या संबंध होगा तो कहते अध्यारूप अपवाद भावे इससे बताया गया इथम्भूत अर्थ में तृतीया होने से अध्यारोप अपवाद भाव रूप संबंध है ऐसा संबंध अध्यारोप अपवाद भाव ये संबंध है किसका किसके साथ कर्मकांड तथा तो ज्ञानकांड का आपस में कर्मकांड अध्यारोप है ज्ञानकांड अपवाद है इसे दिखाया जा रहा है पूर्व में टीका में ही तो संसार क्या चीज है तो कहते हैं पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्ग लोकावसान यद वरद्व सूचितम संसार रूपम यही संसार का स्वरूप है जो हो प्रथम वर तथा तो द्वितीय वर के द्वारा सूचित हुआ ये है संसार वो है पिता पुत्र स्नेह से प्रारंभ हुआ संसार नचिकेता के प्रति उनके पिता का स्नेह है इसलिए सर्वस्व दान देने के प्रसंग में वो अच्छी अच्छी गायें नचिकेता के ताके हैं ऐसा मन ही मन में विभाग कर देते हैं और जो बाकी वृद्धा गायें हैं वे मेरी हैं मेरा जो है वो दान करना है दातव्य है और ये तब होता है जब जिसके प्रति स्नेह होता है उसे अच्छी वस्तु बचाए रखना वह स्नेह मुंहवशात होने वाला जो स्नेह है वो ऐसा कराता है और विवेक पूर्वक स्नेह जो होता है एक प्रकार से छोटे का बड़े के प्रति जो प्रेम भाव है उसे श्रद्धा कहा जा सकता है आस्था कहा जा सकता है तो पिता के प्रति श्रद्धा जो पिता कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं ऐसा अविवेक पूर्वक श्रद्धा होगी तो वो होगा उसमें सहयोग सहयोगी हो जाते नचिकेता यदि अविवेकवती श्रद्धा होती तो लेकिन नचिकेता की श्रद्धा है विवेक पूर्वक इसलिए कहा कि कुमारम संतम श्रद्धा आविवेश तो श्रद्... नचिकेता के अंदर श्रुति ने कहा कि श्रद्धा ने प्रवेश किया वह विवेकवती श्रद्धा ने प्रवेश किया तो विवेकवती जो श्रद्धा है वह मोहपूर्वक स्नेहवशात जो श्रद्धे के द्वारा लिए गए निर्णय हैं उन निर्णय में सहभागी नहीं होने देती अपितु श्रद्धे का आत्मसम्मान भी जिससे बना रहे और वे मोहवशात जो कर रहे हैं उससे परांगमुख भी हो जाए, निवृत्त भी हो जाए, ऐसा कुछ वह विवेकवती श्रद्धा कराती हैं वही नचिकेता के द्वारा उस श्रद्धा ने कराया और वो परलोक में जाने के बाद भी पिता जो आहिक तथा पारलौकिक सुख चाहते हैं लौकिक ही उनके विषय में प्रथम वर तथा द्वितीय वर के विषय में जो मांगा वह पिता पुत्र का स्नेह से प्रारंभ हो करके स्वर्गलोक पर्यंत पहुंचा विराट पद पर्यंत पहुंचा यही संसार है साध्य साधनात्मक इसे कह रहे हैं कि पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्गलोकावसान स्वर्गलोक है विराड भाव तो विराड़ भाव पर्यंत का ये संसार रूप है तक। यद वरद्वय सूचितम ये दो वरों के द्वारा सूचित हुआ और इसी साध्य साधनात्मक संसार का प्रतिपादक है वेदों का कर्मकांड इसे कहते हैं तदेव कर्मकांड प्रतिपाद्यम तदेव यानि वरद्वय सूचित संसार रूपम एव वरद्वय के द्वारा सूचित जो साध्य साधनात्मक संसार है वही कर्मकांड का प्रतिपाद्य है और ये आत्मा में आरोपित है तो आत्मनि आरोपित कौन संसार रूपम यह साध्य साधनात्मक संसार का आत्मा में आरोप है क्रियाकारक फल रूप है यह संसार और वो क्रियाकारक फल फलात्मक संसार का आरोप हुआ है आत्मा में इसलिए आत्मा संसारी प्रतीत हो रहा है जैसे स्फटिक के पास में लाल पुष्प के रखने से पुष्प की लालिमा का आरोप सफेद स्फटिक में हो जाता है स्फटिक भी लाल प्रतीत होता ऐसे क्रियाकारक फल रूप संसार से स्वतह रहित जो आत्मा है वह क्रियाकारक फल भेदात्मक संसार आरोपित हुआ कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के सन्निधि से आत्मा में और इस आरोपित तो संसार के कारण आत्मा भी संसारी प्रतीत हो रहा है क्रियाकारक फल भेदात्मक संसार हैं अनात्मा कार्यक्रम संघात में आरोपित हो रहा है आत्मा में तो तन्निवर्तकम इसमें तत्शब्द का अर्थ है संसार रूपम वरद्वय सूचित कर्मकांड प्रतिपाद्यम आत्मनि आरोपित संसार रूपम ये तत् तो तन्निवर्तकम में तत्शब्द से लेना और उसका निवर्तक कौन है तो कहते तन्निवर्तकंच तन्वर्तक आत्म आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ये संसार का निवर्तक है इति पुतनिवर्तक आत्मज्ञान अध्यापवाद्भावन पूर्वोत्तरग्रंथो संस तो वो जो आत्म जिस आत्मस्वरूप का ज्ञान आत्मा में आरोपित क्रियाकारक फल रूप संसार का निवर्तक है वह आत्मस्वरूप वेदों के ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है निवर्त्य जो संसार है वो है कर्मकांड का प्रतिपाद्य और जिसके ज्ञान से कर्मकांड प्रतिपाद्य संसार निवृत्त होता है वह आत्मस्वरूप है ज्ञानकांड प्रतिपाद्य इसलिए ये कहते हैं कि ज्ञान कांड का ज्ञान कांड हो गया ज्ञान कांड का जो विषय है उसका ज्ञान हुआ अपवाद निवर्तक अपवाद है निवर्तक निषेध संसार का निषेध कर रहा आत्मा में आत्मा क्रियाकारक फलभेद रहित हैं ये बता करके आत्मा में क्रियाकारक फल रूप संसार का निषेध करता है ज्ञानकांड तो ये हो गया अपवाद और अध्यारूप हो गया कर्मकांड इसलिए कर्मकांड तथा तो ज्ञानकांड का आपस में अध्यारूप अपवाद भाव रूप संबंध होगा तृतीया इथम भूत अर्थ में तो अध्यारोप अपवाद भावेन का संबंध के साथ अन्वय करिए तो अध्यारोप अपवाद आत्मक संबंध पूर्वोत्तर ग्रंथ का होगा पूर्व ग्रंथ है कर्मकांड उत्तर ग्रंथ है ज्ञानकांड। तो भाष्य में है एकतावध ही अतिक्रांन विधि मंत्र प्रतिषेधार्थन मंत्रब्राह्मणेन अवगतव्य वरदय सूचित वस्तु ते कहते हैं कि यानी अतिक्रां ग्रंथन ये लगाना अतिक्रांतग्रंथ है कर्मकांड ये कर्मकांड का उपलक्षण है इतना ग्रंथ 19वें मंत्र तक का जो ग्रंथ है आख्यायिका से अतिरिक्त प्रथम वर से लेकर के द्वितीय वर देने तक का ग्रंथ वो है कर्मकांड का एक प्रकार से संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला इससे लेना है पूरा कर्म कांड वेद का वो है अतिक्रांत ग्रंथ और उसका अर्थ यानी विषय क्या है तो विधि विधि और नतिषेध है अर्थ यानी विषय जिसका विधि यानी विधेय अर्थ या निषेध अर्थ को बताता है कर्मकांड ये जेत तो इत्यादि से बता रहा है विधेय अर्थ को और ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि से बताया जा रहा है एक प्रकार से निषेध अर्थ को अहिंसादि को बताया जा रहा है हिंसा का निषेध किया जा रहा है महिंसा सर्वाभूतानि तो विधि प्रतिषेध विषयक जो कर्मकांड है उसका नाम मंत्र ब्राह्मण भी है इसलिए कहते हैं मंत्र ब्राह्मणे अने मंत्र ब्राह्मण नामक जो विधि निषेध विषयक कर्म कांड है उसके द्वारा अवगंतव्य जानने योग्य कर्मकांड के द्वारा एतावत ही इतना ही है यही संसार रूप है वो कौन सा तो पुत्र, पिता पुत्र स्नेह से लेकर के स्वर्ग पर्यंत का संसार संसारूचित वस्तु, वस्तु यही है पिता पुत्र स्नेह आदि से लेकर के स्वर्ग पर्यंत की <laughs> और ये संसार पूरा का पूरा एक को उपलब्ध हो भी जाए संसार का पूरा धन और सारी भोग्य सामग्री एक ही व्यक्ति को मिल जाए और पूरी आयु भी मिल जाए हिरण्यगर्भ की जो आयु है जब तक ये संसार है ना तब तक उसे भोगने के लिए समय भी मिल जा लेकिन नचिकेता ने कहा ना नायम वित्ते वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य न काम का, न जातु काम कामान नाम उपभोगे नाम्य ना थी तो कृतार्थता नहीं होती है सारा संसार उपलब्ध हो भी जाए तब भी अकृतार्थ बुद्धि ही रहता है धारणिक उपनिषद में हिरण्यगर्भ को बताया गया न कि स नहीं वरे में एकाकी नई वरे में ओ रति का अनुभव नहीं हुआ रमन नहीं हुआ मन नहीं लगा अकेले में कुछ कमी महसूस हुई और सो अभिभेद उसे भय भी हुआ जबकि हिरण्यगर्भ के लिए ही संसार को बनाया है परमेश्वर ने लेकिन हिरण्यगर्भ को भी भय से मुक्ति नहीं है और मन नहीं लगता है रती अनुभव नहीं होता है का मतलब वहां पर भी कृतकृत्यता नहीं है तो वरद्वय सूचित जो संसार रूप है यह उपलब्ध होने पर भी अकृतार्थ ही रहता है प्राणी जीव वो बिना ज्ञान कांड के प्रतिपाद्य आत्म ज्ञान के कृतार्थता संभव नहीं है इसे कहा जा रहा है कि न आत्मतत्व विषय याथात्म्य विज्ञान थोड़ा शेष करना ये छ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहता है न चयाथात्म्य विज्ञानम अंतरेण कृत कृत्य लाभ इति शेष तो तत्व विषय याथात्म्य विज्ञान का लाभ कर्म कांड से नहीं होता है और जब तक आत्मतत्व विषय बोध नहीं होगा या यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं होती है कृतार्थ नहीं होता है अब मैंने आत्मज्ञान ही कृतकृत्य कर देता है एतद् तत्त बुद्धवा बुद्धिमान सत् कृतकृत्य भारत गीता कहती हैं ये तत्त है आत्मतत्व ये तत् शब्द से ग्राह्य है पुरुषोत्तम तत्व है ना पुरुषोत्तम का स्वरूप वही पुरुषोत्तम स्वरूप ही आत्मतत्व है आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और वो जो पुरुषोत्तम स्वरूप है उसको ज्ञातवा एक बुद्धवा वो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है वही कृतकृत्य माना जाता है उससे बिना अकृतार्थ ही रहता है संसार में कहीं भी जा वो अकृतार्थ बुद्धि ही रहेगा कृतार्थ बुद्धि नहीं होगा अब आगे कहते हैं अतः यानी कारण से आत्मज्ञान ही कृतार्थता का एकमेव साधन है आत्मज्ञान के बिना कृतार्थता संभव नहीं है कृतार्थता की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही होती है अतः कारण से क्या हुआ तो कतेधार्थ विषय से आत्मन क्रियाकारक फलादी अध्यापण लक्षण स्वाभाविक अज्ञान से संसारबीज तद विपरीत ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम क्रियाकारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेय प्रयोजन वक्तव्यम इतिरो ग्रंथ आरभ इसी के लिए ज्ञान कांड का आरंभ है किसके लिए तो कहते ये जो आत्मा में अध्यारोपित तो संसार है उसके निवर्तक या आत्म आत्मयाथात्म्य ज्ञान अधिकारी को कराने के लिए संसार का निवर्तक आत्म आत्मयाथात्म्य बोध मुख को हो जाए इसी के लिए ज्ञान कांड का आरंभ है ये दिखाने के लिए कहते हैं कि विधि प्रतिषेधार्थ विषय विधि प्रतिषेधार्थ है कर्मकांड विधि और प्रतिषेध है अर्थ यानि विषय जिसका जिस वेद भाग का उस वेद भाग को कहा जाएगा विधि प्रतिषेधार्थ वो है कर्म और उसका जो विषय है कर्मकांड का विषय विधि प्रतिषेधार्थ शब्द का अर्थ हुआ कर्मकांड और उसका विषय कर्मकांड का विषय क्या है संसार रूप ये पहले बताया था तो कर्मकांड का विषय जो अध्यारोपित संसार है आत्मा में और उसका क्या स्वरूप है तो कहा आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षणम तो आत्मा में क्रियाकारक फलादि का अध्यारोप ही लक्षण यानी स्वरूप है जिसका किसका कर्म कांड के प्रतिपाद्य संसार का स्वरूप है आत्मा में अध्यारोपित क्रियाकारक फल भेदारूप और ये संसार स्वाभाविक है स्वाभाविक का अर्थ है, है अविद्यक है स्वाभाविक में स्वभाव शब्द का अर्थ होता है अविद्या और स्वाभाविक का अर्थ होता है उसका कार्य स्वभाव यानी अनादि अविद्या मूल अविद्या और स्वाभाविक शब्द का अर्थ है उसका कार्य यानी कार्य विद्या हो गया अध्यास असंसारी आत्मा में संसारित्व का अध्यारोप ये स्वाभाविक है का अर्थ है अनादि अविद्या से कल्पित है अविद्यक है स्वाभाविक शब्द से अविद्यक बताया गया असंसारी आत्मा में संसारित्व को क्रियाकारक फलवत्ता क्रिया है वो मैं जा रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं पी रहा हूं मैं बैठा हूं इसमें मैं का अर्थबुद्ध जो आत्मा उसी में जाना आना आदि रूप क्रियाओं का आरोप ये क्रिया रूप संसार हुआ और मैं करता हूं मैं देखा जा रहा हूं इत्यादि में कर्ता कारक कर्म कारक आदि भी एक प्रकार से आत्मा में आरोपित है कारकत्व और फल मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इसमें सुख दुख रूप जो क्रिया का फल है कर्म का फल है वो भी आत्मा में आरोपित है यही संसार है और आदि शब्द से जन्म मरण आदि लेना फलादी है न मनुष्यत्वादि ये सब उपाधि के धर्म यही संसार है और इस संसार का अध्यारूप का मूल कारण है स्वभाव स्वभाव का अर्थ है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या तो है आत्मा में यह संसार यह स्वाभाविक शब्द से बताया गया तो इस आविद्यक संसार का निराकरण करना है निवृत्ति करनी है तो उसके लिए फिर उसका जो मूल कारण है अविद्य स्वभाव शब्दित तो अज्ञान उसकी उसका निवर्तक आ जाए वो निवृत्त हो जाए तो निमित्तापाय नैमित कश्यापी अपाय के अनुसार निमित्त चला जाएगा स्वभाव तो स्वाभाविक संसार भी नहीं रहेगा तो स्वभाव है अज्ञान वही संसार का बीज है तो ये कहते हैं कि अज्ञान संसार बीज से यहाँ अज्ञान के और संसार बीज के बीच में यदि एक च होता तो अच्छा होता पुराने पुस्तक में है क्या किसी अज्ञानस्य से च यानी वो तो कार्य हुआ स्वाभाविकस्य, से फला, फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य। ये कार्य को बताया गया अज्ञान के और इसका कारण है अज्ञान इन कार्य कारण का समुच्चय करने के लिए च शब्द होना चाहिए ना वही अज्ञान च संसार बीज से वो तो दोनों ये है पहले जो ष्टी है ना वो कार्य में है ना स्वाभाविक यहाँ तक जो षष्ट पद है एक स्वाभाविक दूसरा फलादी अध्यारोपण लक्षणस्य और ये विधि प्रतिषेध अर्थ विषय से ये तीन पद हैं श्रेष्ठ्यंत तो पहले वाले वो अध्यास को बताने के लिए अर्थाध्यास रूप जो संसार है उसको बताने के लिए हैं कार्य को और अज्ञान से च संसार बीज ये कारण को बताने के लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर कार्य के साथ कारण का समुच्चय दिखाने के लिए च शब्द होता तो अच्छा होता अज्ञान च और वो अज्ञान कैसा है तो संसार का बीज है संसार का पहले वर्णन हुआ जो तीन षष्ठ्यंत पद आए वो सब संसार को बताने के लिए और संसार का बीज है अज्ञान जिसको स्वभाव शब्द से कहा गया और उस अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से इसलिए कहते हैं संसार बीज से अज्ञान से निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्म एक विज्ञानम तो, तो संसार का निवर्तक संसार का कारणभूत जो अज्ञान है उसका निवर्तक हो जाएगा अज्ञान है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान अद्वैत विषयक अज्ञान ये अध्यास का कारण है अपनी ब्रह्मरूपता को जीव नहीं जानता है उसका अज्ञान है अनादिकाल से इसलिए अपने को संसारी समझ रहा है ब्रह्म कभी अपने आप को संसारी नहीं अनुभव करता क्योंकि ब्रह्म को अपने स्वरूप का भान है और जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं है इसलिए अज्ञानवशत अपने आप को उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के जो धर्म है क्रियाकारक फलादी उनसे युक्त समझता है उपाधि के धर्म से उपाधि के साथ तादाद में करके अपने आप को युक्त समझता है ये तो है जीव में वो जो अज्ञान है अनादिकाल से चला आ रहा है मूल अज्ञान है उसकी निवृत्ति होने से उस अज्ञान निमित्त तक जो संसार है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी उसके लिए हेतु कौन होगा तो तद विपरीत इसमें तत्व से लेना संसारी स्वरूप को संसार और उस संसारी स्वरूप से विपरीत स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप इसलिए तद विपरीत जो ब्रह्म है असंसारी है वो जीव है संसारी ब्रह्म है असंसारी तो असंसारी ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम तो उस ब्रह्म के साथ एकत्व का अभेद का अनुभव वो होगा संसारित्व का हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक और अज्ञान चला जाएगा तो उसका कार्य संसार भी नहीं रहेगा फिर इस दृष्टि से कहते हैं क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम तो क्रियाकारक फल अध्यारोप रूप जो संसार है उस संसार से रहित जो आत्मस्वरूप है वह आत्मस्वरूप है आत्यंतिक निश्र आ, उस स्वरूप विषयक ज्ञान उसका फल है आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम आत्यंतिक निश्रेष है निश्रेष स्वर्ग को भी कहा जाता है <coughs> लेकिन वो है सापेक्ष निःश्रेष और आत्यंतिक निश्रेष है निरतिशय सुख स्वर्ग भी सुख है ना, लेकिन वो सापेक्ष सुख है और आत्यंतिक सुख है आत्मसुख यो वो घूमा तत्सुखम वो आत्यंतिक निश्रेय है प्रयोजन जिस ब्रह्मात्म एक विज्ञान का ऐसा विज्ञानम वक्तव्यम वो बताना चाहिए इति उत्तरों ग्रंथ आरभ्य इसी के लिए ज्ञान कांड का प्रारंभ है इसी के लिए ज्ञानकांड शुरू हो रहा है तम एतम अर्थम इत्यादि की चर्चा करते हैं हम लोग बाद में ओ पू